श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद चौरानवे उनतीस सितंबर अट्ठारह सौ चौरासी ये जो भैरव भैरवियां हैं वे सब ऐसे ही हैं जब मैं काशी गया था तब एक दिन मुझे भैरवी चक्र ले गए थे उनमें एक एक भैरव था और एक एक भैरवी मुझे कारण पान करने के लिए कहा मैंने कहा माँ मैं तो कारण छू भी नहीं सकता तब वे लोग खुद पीने लगे मैंने सोचा अब शायद ये लोग जब ध्यान करेंगे परंतु वह तो रहा अलग। वे लोग नाचने लगे मुझे भय होने लगा कि कहीं गंगा जी में न गिर जाए चक्र गंगा के तट पर ही था पति और पत्नी अगर भैरव भैरवी हो जाए तो उनका बड़ा सम्मान होता है नरेंद्र आदि भक्तों से मेरा मातृभाव है संतान भाव मातृभाव बड़ा शुद्ध है इसमें कोई विपत्ति नहीं है भग्नी भाव भी बुरा नहीं स्त्री भाव या वीर भाव बड़ा कठिन है तारक का बाप इसी भाव की साधना करता था बड़ा कठिन है भाव ठीक नहीं रहता ईश्वर के पास पहुँचने के अनेक मार्ग हैं सभी मत एक एक मार्ग हैं जैसे काली मंदिर जाने की बहुत सी राहें हैं इनमें भेद इतना ही है कि कोई राह शुद्ध है और कोई राह अशुद्ध शुद्ध रास्ते से होकर जाना ही अच्छा है मैंने बहुत से मत देखे बहुत से पथ देखे यह सब अब और अच्छा नहीं लगता सब एक दूसरे से विवाद किया करते हैं यहाँ और कोई नहीं है तुम सब अपने आदमी हो तुम लोगों से कह रहा हूँ अब मैंने यही समझा कि वे पूर्ण हैं और मैं उनका अंश हूँ वे प्रभु हैं और मैं उनका दास हूँ कभी यह भी सोचता हूँ कि वही मैं हैं और मैं ही वह हूँ भक्त मंडली स्तब्ध हो सुन रही है भवनाथ विनय पूर्वक लोगों से मतांतर होने पर मन न जाने कैसा करने लगता है इससे यह याद आता है कि सबको मैं प्यार न कर सका श्री रामकृष्ण पहले एक बार बातचीत करने की उनसे पूर्वक बर्ताव करने की चेष्टा करना चेष्टा करने पर भी अगर न हो तो फिर इसकी चिंता न करनी चाहिए उनके शरण में जाओ उनकी चिंता करो उन्हें छोड़कर दूसरे आदमियों के लिए मन में दुख लाने की क्या जरूरत है भवनाथ ईसा मसीह और चैतन्य इन लोगों का कहना है कि सबको प्यार करना चाहिए श्री रामकृष्ण प्यार तो करना ही चाहिए क्योंकि सब में परमात्मा का ही वास है परंतु जहाँ दुष्टात्मा हो वहाँ दूर से नमस्कार करना ही ठीक है और चैतन्य उनके लिए भी एक गाने में है विजातीय लोगों को देखकर प्रभु भाव संवरण करते हैं श्रीवास के यहाँ से उनकी सास को बाल पकड़कर निकाल दिया गया था भवनाथ परंतु किसी दूसरे ने निकाला था श्री राम बिना उनकी सम्मति के क्या वह कभी ऐसा कर सकता था किया क्या जाए अगर दूसरे का मन न मिला तो क्या रात दिन बैठे हुए इसी की चिंता की जाए जो मन उन्हें देना चाहिए उसे इधर उधर लगाए रखकर उसका व्यर्थ खर्च किया करूं। मैं कहता हूं, माँ मैं नरेंद्र भवनाथ राखाल किसी को नहीं चाहता मैं तुम्हें चाहता हूं। आदमी को लेकर मैं क्या करूं? उन्हें पा लेने पर सबको पा जाऊँगा रुपया मिट्टी है और मिट्टी ही रुपया सोना मिट्टी है और मिट्टी ही सोना यह कहकर मैंने त्याग किया था गंगा में फेंक दिया था पीछे से डरा कि लक्ष्मी जी को कहीं क्रोध ना आ जाए लक्ष्मी के ऐश्वर्य की मैंने अवज्ञा की यदि वे मेरी खुराक बंद कर दे तो तब कहा मां बस तुम्हें चाहता हूँ और कुछ नहीं उन्हें पाया तो सब कुछ पा गया भवनाथ हंसते हुए यह तो चालबाजी है श्री राम हाँ उतनी चालबाजी है श्री ठाकुर जी ने किसी को दर्शन देकर कहा तुम्हारी तपस्या देखकर मैं बहुत प्रसन्न हुआ हूँ तुम अब कोई वरदान मांगो साधक ने कहा भगवान अगर वरदान दीजिएगा तो यह वर दीजिए मैं सोने की थाली में अपने पोते के साथ भोजन करूँ इस तरह एक वर में बहुत से वर मिल गए धन हुआ लड़का हुआ और पोता हुआ सब हंसे